अत आत्च्य सूत्रे आज, आप, आथ चाचा धातूना अथ चाराता धातूना अथ चावगम धातू। क्वस पपा अव कि सूत्रे आकाराता उक्त अतः अडागमो पपिवा पपा पिवा दा ददा स्था, तस्था, तस्था तस्थिवान, दिवान्स्था तस्थिवा अथ चा क्वस इडागमो घस घस जिवाघा जक्षति अतु जक्षति शिष्य से अवस्का जात घ दरिद्र अय धा अद धाके प्रत्ययोत्पत्ग लोपो अतः निम्त्ते विडागमो नव आकाराता इडागमोती पीवान्न दिवान्न स्था तस्िवान्न कि दरिद्र धाईगमो नतः आकार से लोप क्रिय अतः द दरिद्वान्न दरिद्र धा अतः अतुष प्रत्यय सेपनीय विचार क्रिएत असु इतनीय ये एक अच् तदागमो तदा यदि एक अच्छ नव एक अच्छ नवागमो न था चक्री चक्री अत दव अचौ अत इडागमो नक्रीवान्न बभूवान्न अत इडागमो नकाराता एक अथ चा क्वो प्रत इडागम विशेष अथ चेकम सूत्र वर्त विभाषा गम हन विदा क्वसो इड्वा जग्वान्न जगन जघनवान्न जघ्वान्घनवान्न विवान् विद्वान्विवान्व्वान उपेयवान्न अनाश्वान अनुचान निपत्य अथस निपात लोके सेनिवांस वेदे स सनसरी सूत्रा सही क्वसु प्रत्यय वस्वे काजाद्घसां विभाषागमहनविद्विषाम् उपेयिवान् अनाश्वान अनुचानश्च अथच अथ इति कोसु प्रत्ययकृते इडागमविशेषः अग्रे स्याप्रत्ययकृते इडागमविशेष उच्यते अथ च वेदे दाश्वान् साह्वान् मीढ्वान् एते निपात्यन्ते भावो अत्र लोके दाश धा दाश दाश दाश, दाश दाश्वान्षण इतस् धा साढ़ो मीढ़्वान्हसेचने अो निपात लिटि द्युम नवती लोकेश दश दश्वान होती वेदे दाश्वान् इति भवति अत्र द्वित्वा भावो निपात्यते क्वसु प्रत्यय कृते अयमपि विशेषः अग्रे स्याप्रत्यय कृते इडागमविशेषाः प्रत्ययः सकारादिते विशेषाः उच्यन्ते ईडागमप्रकरणे हृद्धनोश्चि ऋकारान्ताः सर्वे धातवः धातुपाठे अनुदात्ताः पथिताः व्रीङ् व्रीञ् एतौ द्वौ धातु वर्जयित्वा किन्तु स्या स्याप्रत्यये परतः सर्वे ऋकारान्ताः धातवः सेटो भवन्ति ऋकारान्तेभ्यो धातुभ्यः अथ च हनुधातोः स्याप्रत्ययस्य इडागमो भवति स्या स्याप्रत्ययो भवति लिटि लृङि च स्यतासि लुटो इतन लिखित निरुबंधक ग्रहणे सानुबंधक्रहण अतः लिखते लृट लिंग उभ्रहण अतः प्रत्ययमो धाते हैं प्रत्यय ऋकाराता हातूव अतः हंता हंत इलागमो नु प्रत्यय इदागमोति अने विशेष सूत्रेण हनिष्य अहन अय विशेष स्या प्रत्यय कृते लिटि लिंगि अग्रे सो सकारादीना प्रत्यानाशेषा उच्य अय विशेष सै प्रतयी अतः नृचि लृंग चवर्त अग्रे सूत्र वर्त से सित छृत छृद तृद नृत पंच धा सकेभ्य पर सकारादेराज धातुक सिच भिन्न सेट वाँ्हा सैत के सकारा सिच, सी सकारादय आधा सीच सीयुट सन् अतः सिच् प्रतय वर्जय ये सी सकारादय प्रत्या वेदे संति से से सेन्तर्वे सष्ट प्रत्या सकारादय ये सी अष्ट प्रत्या मध्ये सिचं विहाय अनेत प्रत सू पर एते शाम पंच सादे धातूमोत छ्य अत अछर्चत तर्द्यति अतर्द्यत अतर्चत नर्तिष्यतिनर्तिष्यत अनर्थतय अग्रे ये सकारादय प्रत्यं तेजा कृते अय विशेष अग्रे वक्ष गम धा कृते विशेष गिट पर सादेरा धातु कस्य नित् गम धा पर सकाराद राधातुक प्रत्यय निवलो नस्ती अतः गम गम्य अगमिष्य अग्रे सनादिष्ठ्य सूत्रण सकारादीनाधातुक प्रतना सब कि वृतादीना चतुर्ण धातूना वृद्ध्यतुर्भ्य सूत्रेण परस्य सादे वृताद्यर सातस्म पर्व धा धातुपाठ मध्येपीन सद किसनोह सूत्रेण वापस्मद प्रत्ये सन्त पर धातूना पद निर्धारण क्रिय अष्टाध्यायी प्रथम तृतीय पादत्ता पदमार लुचिच कृप इतन वर्त प्रकरण त्र निर्णय क्रिय कस्य धा पदम कथं परिवर्तन धातुपाठ मध्ये धातवा उक्ता यहाँ पर उत्तर किंतु अत्र विपराभ्यां जे सूत्र वर्त अन विपरा उपसर्गाभ्याु जी धा आत्मनेपदेतेमे वृद्ध्य सनो इन सूत्रेण परस्म पदे उत्ता परस्मैपदं कुत्र भवति कदा भवति इति अस्मिन् प्रकरणे नोच्यते परस्मैपदं कथं भवति इति ज्ञातुं तत्र गन्तव्यं प्रथमाध्याये तृतीये पादे तत्र सूत्रं वर्तते वृद्ध्यस्य सनोः सिये सनि च एतेषां चतुर्णां धातूनां परस, वा परस्मैपदं भवति यदा परस्मैपदं भवति तदा इदागमो न भवति वर्त्स्यति अवर्त्स्यति वृध वर्त्स्यति यदा आत्मने तदा कि आत्मनेपदम तदाइगमो इत पद विज्ञानम् भवेत् प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे इडागम विज्ञानम् भवेत् सप्तमाध्यायस्य द्वितीये पादे एकस्य कार्यस्य कृते एकम् प्रकरणम् कार्याणाम् व्यामिश्रणम् न वर्तते अष्टाध्याय्याम् अग्रे तासि च कृपः परस्य सादे राधातुकस्य इडागमो न भवति कृप् अयम् कृपु अयम धा धातुपाठ मध्ये आत्मनेथमतीदी लुचिच कृप अने धास्म लुचिच कृप सूत्रेस्म विक्य पदम तदासीचृप सूत्रेण इलागमो नत्मने अतः परस्प्य आत्मने पदे आत्मनेपदे कल्यत एवं रूपये अग्रे